श्री श्री राम कृष्ण कथा श्रीरामकृष्णकमृत श्री श्रीरामकृष्णकथातेलिखिता नाम जान पिचयस्थो गोपाल चंद्र घोषः स्वामी अदैतानंद चुशति जगदलस्य राजपुर ग्रामे जन्म पिता गोवर्धन घोषा श्री सवेसा जायान सवयस जायासी प्रभु तस्में वृद्धो गोपाल मुर्ब्बी व आख्या ददती स्म भक्वृंद मध्ये तस्नाल गोपाल, गोपालग्रजा परम स्वामीअद्वैतानंद नामकृष्णस परचि श्रीरामकृष्णस श्री त्यागसन्ता स्वामी नंदह उत्तर भक्तस्य अद्वैतानंद अतम उत्तरकालितावासीनों ब्राह्मा वणिजो वेणीमाधवपाल कालिकाता बाजारस्य एक आपणे गोपाल स्म तत्कार एव सिंथो वेली सिंसिस्ते भवने एव सिंधौ वसती स्म वेणीमाधवस्थिस्थेने ब्राह्म गोपाली प्रभु प्रथमत साक्षात्तवा स्त्री विजोग का आसी एतव श्रीरामकृष्ण स आगत तत्पेमा गोपाल बद्ध अभवत भागवतचर्चया तथा वैराग्यारण प्राप्य गोपाल अवब्धवा ये संसारु माया मरीचिका तथा वैराग्यम शोकसतवन जीवनस्य महोषम एवं गोपाल संपूर्णतया श्रीरामकृष्णी शरणागत जाता श्रीरामकृष्णच आत्मसमर्पणसर उन्नतम आध्यात्मक जीवन निर्मी निर्मी सेम अक्लातया श्रीरामकृष्णी सेवा सभूत श्री श्रीमाता शारदादेवी अभी गोपालाग्रज से सीधे निसकोचम आलपति स्म सवैद्य सकाशरामकृष्ण सेशेष पथ्य प्रस्तुति शिक्षि यहाँ तत्श्रीमातर शिक्षापय श्रीरामकृष्ण स स्वजीवने चरित चरता अभी तैराग्यपूर्ण मन तपसे व्याकुली व्याकुबीपुर अवस्थान काले गतवान, सकृतीर्थदर्शनाथ गलिकाता गंगा सागरयात्री साधुभ्य काषावस्त्र रुद्राक्षमाला चंदनदान चर्म्छाया प्रकाशिता यां। श्री प्रभु निर्देशम अयचत यहाँ त्यागभक्सु विभोदन द्वाद काषाए वस्त्रु तथा समसख्यकुद्राक्षमा ते श्री प्रभु अर्तेसु श्रीरामकृष्ण स्वयं तत्क नरेन्द्रराखाड़ोगेन्द्रबाबूराम निरंजनता सद्छसी गोपाली लाटुभ्य प्रयक्षति स्म अपर एक काषा वस्त्र गिरीशति स्म अनतर गिरीश्चंद्र तत्न गृहतीम श्रीरामकृष्णसचंद्र जीवने एक वृत्त नवादन विंशतिशत ख्रीष्टवर्षस् डिसेंबर मसल से अष्टाशीव सस्व धाम अगछत सिो ब्राह्मण पंडितो वेदांत जन का दक्षिणेशरे श्री प्रभु साक्षात्तवा तेन सह दयानंद कर्णेल अलक, अलक चर्चा अभूत श्री प्रभु तस्में साधुसंग अनासक्तया दासव अवस्था उपदेश दत्तवा सिद्धेश्वर मजूमदार उत्तर बराहनगर निवासी मास्टर महाशय हतेन सह, अगच्छत। मटर्मशय तेनाथ अगछत सिस्टा निग्नीता पूर्वनामेट एलिजाबेथ नोबल स्वामीपाद से वैदेशिशिष्या यद्यीरामकृष्ण न साक्षात्तवा श्रीश्रीमा विशिष्टा कृपा स्नेह देशे अस्ंदे स्त्रीशिक्षायां आत्मनियोग कौती स्म भारतवर्ष से मुक्ति संग संग्र सह सबद्धा अभूत तथा परचालबा विद्यालय परलताद्यालय न परचि अभूत तरह विख्याता ग्रंथ द मटर्ज आई साहिम क्रेडल टेल टेल्थ ऑफ हिंदुईज इद मगरेट महोदया यदा प्रचलित धर्मस्य तथा, धर्म से था गतागतिवन विषय संशयादौदु्यम मे इंग्लड देशे स्वामी विवेकनंदन सह सा, तत्कार अभूत प्रभावत तस्या जीवने स्वामीपाद सेभावत तैयने आमूल पिवर्तन जात अवत्तरष्टादतमें ख्रीटवर्षे सामीपाद से आह्वन तो भारत आगछत त्रीष्टाब्दस्यस पंचवी से पंचवशे अहनी स्वामी विवेकनंद ब्रह्मचर्य दीक्षता निवेदिता दम निवेदता विवेकानंद भारतवासिवाया स्वजीवित उत्सृष्टवती अस्वींद्रनाथ से अवनीन्द्रनाथ से नंदलाल प्रमुखाण शिलीगुरा तथा सतीश मुखोपाध्याय से डन सोसायटी इतने संस्पर्शन प्राप्तवती अत्यपरिश्र तस्या शरीरम मंगलार्थम निवेदित अस्वस्थ जाता भारतवर्ष से मंगलातावेश दाजिलिंग स्थने आचार्य जगदीशचंद्रस्ट तथा लेडी अबला वसुम्हागा आतिथ्यम स्वीकृतवतीदन विंशतिशत ख्रीट वर्षे दाजिलिंगमगरे तस्या जीवन तस्जीवनदीप निर्वाता अभूत सुबोध सुबोध सुबोधचंद्रघोस्वामी सुबोधानंद कलकाता ठनियान सिद्धेश्वरी सकशंकर घोष पिता कृष्णदास मैनतारा दी प्राथमिक विद्यालय पाठं सामप्य सुबोधचंद्र प्रथमत अलियाट कालेजुटट स्कूल विद्यालय तथा अनंतरम विद्यासागर महाशय सेद्याल अध्ययन छात्रवस्थाया सुबोधचंद्र प्रथम तो दक्षिणेश्वर गतवेशभो स्नेह सानिध्यम संवाप्य मनोवैराग्यपूर्ण स्म तथा सह अध्यन परतज आध्यात्मक जीवन तस्य बालकोचित स्वभाव स गुरुभ्रातृण सविधे खोकामहराज अरचित आसी मठे योगदन स नातीर्थन तथा तपस्या आचरीतवा बेलूर मठे संस्था सती तथायी भाव अवस्थान अवस्थन वारं सचन वरम तीर्थाटनवान्न पादेन बेलूर मठकृते निुक्स एकादशस न्यासरक्षक सह अतम आसत तनाडंबर जीवन बालकोचित आर्जव गभर आध्यात्मक तथा हृदय सर्वान् मोहयती स्म द्वा तिन सद नधिकोन सततम द्वांशद विंशतिशतम ख्रीष्टवर्ष से डिसेंबरस शुक्रवास अपराने पंचाधिवादन सवामीसुबोधानंदो बेलूर्मे प्रफुल्लचि सहास्यवदन महासम लीन अभूत सुरेन्द्र सुरेन्द्रनाथ मित्री प्रभोगृिभक्त अततम अपेक्षित सोजक स्पष्ट वक्ता प्रथम जीवन नस्तिकज्यसंथाया कर्णी आसी आनुमानकतः त्रिश्वर्षवय काले मिस्थ्य तथा मनोमोहन आग्रहण अत्यवासी चित्न दक्षिणेस्वे श्रीप्रभु साक्षात्कर्गवा किन्तु श्रीप्रभोः अमृतवाणीं निसम्य सर्वं विस्मृत्य अभिभूतः अभूत् अस्मिन् समये सः सर्वदैव श्रीरामकृष्णस्य स्मरणं मननं च करोति स्म सः बहुवारं दक्षिणेश्वरे श्रीप्रभोः सान्निध्यलाभार्थं गच्छन आसीत् अपरता प्रभु अनेक वारं तस्य एतत श्री तस्य श्री प्रभु अभी अनेक वरम सिमिया भक्त गृह शुभागमन तस्में कृपा प्रदान एक महामिलना सुरेन्द्र सेशा जीवन शांदम अभूत तथा स्री प्रभु गुरुपेण्तन सुरेन्द्रगृह अन्नपूर्णा जगद्धात्री प्रभृतिजाती स्म तृहप्रभु प्रथम तो नरेन्द्र सेवेकानंदतवा उत्सवादु प्रचुर विजयसप्ते अम अतिशयानंदन सह निर्वहति स्म श्रीरामकृष्ण से काशीपुर अवस्थन काले सह अधिक अजय निर्वहति स्म श्री प्रभु तम अपेक्षित सोजक उल्लेख उल्लिख श्री प्रभो प्रागठ्य दशायां एव एका एकाशीत्युत्तराष्टादशशततमे ख्रिष्टवर्षे दक्षिणेश्वरे स्वव्ययेन तथा उद्योगेन सुरेन्द्रनाथ एव प्रथमतः श्रीरामकृष्णजन्ममहोत्सवस्य प्रवर्तनं कृतवान् तथा परिवर्तनेकाले अपि एतत् उत्सवस्य अधिकव्ययं न निर्वहति स्म स निर्वहति स्म श्री प्रभो देहरक्षाया अतंतर सुंद्रनाथ त्याग सर्थ बहुधना प्रायछत नवत्ुतराशतम खिटवर्ष से मे मस पंचवशे अहनी श्री प्रभो परमो भक्त सुरेन्द्रनाथ कलिकता देहत्यागमेंद्र मध्यमो भ्रता विचाराला न्यायाधीश स्वगृह स श्री, श्री श्री प्रभो साक्षात्कार तथा तेन सह इस्वर विशे नाना विधम विषय नाधोचना मध्यम कर्ी जगदंबादासी राणीराज्मेह कनिष्ठा कन्या तथा रान्या मध्यम ज्यामा मथुरा मोहन विश्वासस्य सेवितीया पत्नी अतिशयधर्म्राण भक्तिमती महिला स्वामीन सहाय ना श्री प्रभोसेवा मथुरा मोहन इव श्री प्रभुम सा पिता संभाषा स्म श्री प्रभो यदा योजना होती स्म सर्वद्व सवधान दृष्टि स्थपयती स्म कि कामुक अवस्थान काले यहाँ असौिध्यम न सैदी सवधान दृष्टि निजयती स्म श्री प्रभु अभी एक भक्तायां अत्यम स्नती स्म तथा तर्जव प्रशंसा अकरोत सौरेन्द्रठाकुर है पाथुरिया घाटाया ठाकुरंश से हरकुमर ठाकुर से कनिष्ठ पुत्र राजा इती तथा सैर उपाधि प्राप्त श्रीरामकृष्ण अच्छे गृह शुभागमनवा गोलाब्मा अनन्य कन्या चंड्या सह अंत विवाह अभूत किन्तु किंतु दुर्भाग्यवशाकांडे तर पत्नी वियोग अभूत हठ्योगी श्रीरामकृष्ण से सानिध्यम आगत कचन हठयोगी कस दक्षिणेश्वर अगछत तथा पंचवटीतले आश्रय स्वीचकार एतं निमित्तीकृतुणा सह तचय अभवित एक प्रभो त्यागसंताने कुतूहलवशा हठयोगि क्रिया दृष्टुम उपस्थिते सती श्री प्रभु योगींद्र तकल क्रिया दर्शना शिक्षा शिक्षा स वारित श्री प्रभो अतम भक्त कृष्णकिशोर से पुत्रो रामस तथा अपरे अभी केचन तस्वीन हठयोगिनी अतिशयन भक्ति आदधत्ते स्म हठयोगि आर्थिक भाव निवारस अनुठोगिनते अर्थव्यवस्था श्री प्रभुम अनोध इतपर राखाड़ तथा हठ्गि स्वयं एक विषय निवेदरा तस् कतचन भक्ता हठयोगी सविधे प्रेशय